शंकर बृहदारण्यकोपनिषद शांक्या अध्या ब्राह्मणचार विवेक द्वारा देहादि के विज्ञान घन होने में जल में डाले हुए लवण खंड का दृष्टांत तत्र इदं सर्वं दृष्टान्त त्रदमात्मा प्रतिज्ञात त्र हेतुरभि आत्मसा आत्मजयच उत्पत्ति स्थिति प्रलय प्रज्ञान प्रज्ञानं कालु प्रज्ञान प्रज्ञानं ब्रह्म आत्मै वेदं इति आत्म वेद प्रतिमान यर्कता स्वाभाविको स्वाभाविकक प्रलय इति पौराणिक यु बुद्धिपूर्वक प्रलयो ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या अय आत्यक इचक्षति अविद्याण यो तदर्थो यम तहां यह प्रतिज्ञा की गई है कि यह जो कुछ है सब आत्मा है इसमें आत्मसामान्य आत्मजनित्व और आत्म प्रलयत्व ये हेतु बतलाए हैं अतः उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कालों में प्रज्ञान से भिन्न किसी की सत्ता न होने के कारण जो ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि प्रज्ञान ब्रह्म है यह सब आत्मा ही है उसे तर्क से भी सिद्ध कर दिया यह प्रलय स्वाभाविक है ऐसा पौराणिक लोग कहते हैं ब्रह्मवेदताओं का जो ब्रह्म विद्या जनित बुद्धि पूर्वक प्रलय होता है वह आत्यंतिक है ऐसा कहते हैं जो कि अविद्या के निरोध द्वारा होता है इसी के लिए यह विशेष आरंभ किया जाता है स यथा सैंध्यल्य उदके उदक्रहणा सतो यतस्वादीतवण वाईद महदूतमत एव एक भूतेभ्य समुत्थ तानु विनश्यति न प्रेत्य संज्ञात्य रे भ्रवी मिथि हो इसमें यह दृष्टांत है जिस प्रकार जल में डाला हुआ नमक का डला जल में ही लीन हो जाता है उसे जल से निकालने के लिए कोई सामर्थ्य नहीं होता जहाँ जहाँ से भी जल लिया जाए वह नमकीन ही जान पड़ता है हे मैत्री उसी प्रकार यह मद्भूत अनंत अपार और विज्ञान घन ही है या इन सत्य शब्द शब्दवाक्य भूतों से प्रकट होकर उन्हीं के साथ नाश को प्राप्त हो जाता है देहेन्द्रीय भाव से मुक्त होने पर इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं रहती है हे मैत्रेयी ऐसा मैं तो कहता हूँ ऐसा याग्ञवल्क ने कहा दृष्टांत उपादीये स यथेति सिंधोर विकारह सैंधव सिंधु शब्दन शब्द नोदकते संदना सिंधुदको वैंधव सैंधव चासौ खिल्येती सैंधवस्खिल्य खिल एव स्वार्थे उदके खिल्य स्वाथे यदकेंध स्वोनौ उदकम प्रक्षिप्त विलीय विलीयन मनमुत तद् काठिन्य यदम तैजसंपर्काठिप्राप्ति खिल्य स्वयोग सपर्का गति तदुदक विल तदनु सैंधव खिल्यो विलियत तदैतदा उदकम एब्बुवीतेति यहाँ दिया जाता है स यथा इत्यादि सैंधव खिल्य सिंधु के विकार का नाम सैंधव है सिंधुशब्द से जल कहा जाता है संदन करने बहने के कारण जलसिंधु है उसका विकार अथवा उससे उत्पन्न होने वाला सेंधो कहलाता है जो सैंधो हो और खिल्य डला हो उसे कहते हैं खिल ही खिल्य है यहाँ स्वार्थ में जत प्रत्यय है वह अपने कारण भूसिंधु जाने जल में डाले जाने पर जल के साथ घुलता हुआ उसी में लीन हो जाता है पार्थिव तेजस का संपर्क होने से जो उस डले को कठिनता की प्राप्ति हुई थी वह अपने कारण का सहयोग होने पर निवृत्त हो जाती है यही जल का घुलना है उसके साथ ही नमक का ढला भी घुल गया ऐसा कहा जाता है इसी से यह कहा गया है कि वह जल के साथ ही लीन हो जाता है नैब अशिलोद ग्रहणाज्योदृत्य पूर्ववत ग्रहणा ग्रहीतुम नैव समर्थ कश्यापुणो इव शब्दोनर्थक ग्रहणा नमर्थ कस्मा यस्मा देसा तदूदक आददीत गृहीत स्वादेत लौड़ास्वादमे तदूदक नतो तो इस डले के उद्रहण अर्थात पूर्वत निकालकर ग्रहण करने के लिए कोई अत्यंत निपुण पुरुष भी समर्थ नहीं होता यहां इव शब्द अर्थहीन उसे ग्रहण ग्रहण ग्रहण करने के लिए समर्थ हो हो ही नहीं नहीं सकता। सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिस जिस जगह से वह उस जल को करता है, अर्थात करके चखता है वह जल लवण के ही स्वाद वाला होता है उसमें ढलापन नहीं रहता यथा दृष्टान्त एवमे वरे मैत्रीदम परमात्माख्यम महदूतम महतो यस्म महत्भूता परिन्ना सती कार्यक्रमोपाधिबा खिल्ल्य भाव मापन्नासि मर्त्या जन्म मरण शना पिपाशादी संसारधर्मसी नाम रूप कार्याहित स खिल्ल्य भावस्तव कार्यकरण भूतोपाधिपर्क भ्रांतिजनि महति भूते स्वयोनौ महासमुद्रस्थ परमात्मनी अजरे मरे भये शुद्धे सैंधुवघन वदे करसे प्रज्ञान घनेंतरे पारी निरंतरे विद्या जनित भ्रांति भेद वर्जिते प्रवेशि जैसा कि यह दृष्टांत है इसी प्रकार हे मैत्री परमात्मा नाम का महद्भूत है जिस महत्भूत से तो अविद्या से परिच्छ होकर देहेंद्रीय रूप उपाधि के संबंध से खिल्ल भाव को प्राप्त हो गई है तथा मरण धर्मों वाली जन्म मरण क्षुधा और पिपासा आदि सांसारिक धर्मों वाली एवं मैं नाम रूप कार्यात्मिका और अमुक वंश में उत्पन्न हुई हूँ ऐसे भाव वाली हो गई है देहेंद्रिय जनित उपाधि के संपर्क से भ्रांति के कारण उत्पन्न हुआ तेरा व भाव अपने कारण महासमुद्रस्थानी अजर अमर अभय शुद्ध सैंधव घन के समान एक रस प्रज्ञान घन अनंत अपार अखंड एवं अविद्याजनित भ्रांति में भेद से रहित परमात्मा में प्रविष्ट कर दिया गया है तस् प्रविष्टे स्वयोगग्रस्ते भावे भाव भेद भावे प्रणाशिते इदमेकम अद्वैतम महद्भूत महच तूत च महदूत सर्वहतरवादाशादी का कारण्वाच्च भूतस्वी कालेशभिचारा सर्वधवपरनपन्नि त्रैकालत्यय उसमें प्रविष्ट होने पर उस खिल्ल भाव के अपने कारण द्वारा लीन कर लिए जाने पर अविद्या अविद्याजनित भेदभाव का नाश हो जाने से यह एक अद्वैत महद्भूत ही रहता है महान भूत होने से वह मह्भूत कहलाता है क्योंकि आकाशादि का कारण होने से वह सबसे महान है तीनों ही कालों में उसके स्वरूप का विभिचार नहीं होता वह सर्वदा ही ज्यों का त्यों रहता है इसलिए भूत है, है। भूत शब्द में त यह निष्ठा प्रत्यय त्रैकालिक है अथवा भूत शब्द परमार्थ महच्च परमािक चेत लौकि तो यद्य महदवती स्वन मयाकृत हिम वदादी पर्वम न पर्थवस्तु अतो विशिनि इदच्च तद्भूत चेती अन नाश्यों विद्यन कदाचिपेक्षि स्यादित्यतो विश् विशिष्ण्यपार विज्ञप्ते विज्ञान विज्ञान्च तदनश्चे विज्ञान घनः घनशब्दो जात्यंतरप्रतिषेधा इति एव शब्दो शब्दोंवधारणा नान्य जात्यंतर जात्यंतर मतांतराले विद्यत इत्यर्थः अथवा भूश शब्द परची है अर्थात वह महत् है और परमार्थिक है इसलिए महदूत है यद्यपि हिमालयादि पर्वतों के समान लौकिक वस्तु भी महान होती है किंतु वह स्वप्न या माया के समान है परमार्थ वस्तु नहीं इसी से श्रुति इसे, इसे विशेषित करती है कि यह महत्व है और भूत भी है अनंत अर्थात इसका अंत नहीं है इसलिए अनंत है कदाचित इसकी अनंतता अपेक्षिक हो इसलिए अपारम ऐसा विशेषण देती है विज्ञप्ति का नाम विज्ञान है जो विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञान घन कहते हैं यहाँ घन शब्द विज्ञान में अन्य जाति की वस्तु का निषेध करने के लिए है जैसे कि सुवर्ण घन लोह घन आदि एवं शब्द निश्चयार्थक है तात्पर्य है कि इसके भीतर कोई दूसरी विजाति वस्तु नहीं है यदिदम एकम अद्वैतम परमार्थतः स्वच्छम संसार दुखा किन्निमितिभाव आत्मनो जा मृत सुखी ममेत्यविलक्षणों धर्मोपद्रुत यदि यह आत्मतत्व एक अद्वैत परमाता शुद्ध और सांसारिक दुखों से असंस्पृष्ट है तो आत्मा का यह खिल्ल्य भाव क्यों है तथा यह मैं उत्पन्न हुआ मरा सुखी दुखी अहम मम इत्यादि लक्षणों वाले अनेकों धर्मों से दूषित क्यों है इस पर कहा जाता है एतेभ्यो भूतेभ्यो नान्यता कार्यकरण विषयाकार पिणता भुद स्वच्छस्य परमात्मनः शलिलोपमस्य परमात्म विषय पर्यंतानां प्रज्ञान घने ब्रह्मणि परमा विवेक ज्ञान प्रविलापन मुक्त नदी समद्रवतभ्यो हेतुतेभ्यो भूते भूतेभ्य सत्यशब्दवाच्ये समा सैंधव खिल्यवतः अद्य सूर्यचंद्रादी प्रतिबिंब जथा स्वक्षा स्फटिकलक्काुपाधिभ्यो रहा एवं कार्यक्रम सम्यक् विशेषात्मखिल ये येभ्यो भूतेभ्य उत्थिताषयाकार परिणता भूतानत्मनो विशेषात्मखिल हेतुभूता शास्त्राचार्योपदेशन ब्रह्म विद्यादीसमुद्रव प्रतिलाताश्य सलील फेन आदि आदिवत्सु विनश्यसु अन्वे वैस विशेषात्म खिलो विनश्यति कादि हेतु सूर्य यहादिहेतपन सूर्यचंद्रस्फिटका प्रतिबिंबो विनश्यति चंद्रादि चंद्रादी स्वरूपमें परमाशत व्यवतिषते तज्ञान घनम स्वच्छ व्यवतिषते इन भूतों से ये जो देह और इंद्रिय रूप विषय के आकार में परिणत जल के फेन और बुद्धुद्धों के समान जल स्वच्छ परमात्मा के नाम रूप में विकार हैं जिनके संपूर्ण विषयों तक का समुद्र में नदी के समान परमार्थिक विवेक ज्ञान से प्रज्ञान घन ब्रह्म में लय होना बतलाया गया है इन सबके हेतुभूत सत्य शब्द वाच्य भूतों से लवण खंड के समान उत्पन्न होकर जिस प्रकार जल से सूर्य चंद्रादि का प्रतिबिंब अथवा जैसे आदि उपाधियों के कारण स्वच्छ स्फटिक का रक्त हो जाता है उसी प्रकार रूप भूतों की उपाधियों के कारण विशेषात्मक रूप खिल भाव से समुच्छित अर्थात सम्यक प्रकार से उत्पन्न होकर जिन भूतों से यह उत्पन्न हुआ है वे देह और इंद्रियों के आकार में परिणत एवं आत्मा के खिल्य भाव रूप विशेषत्व के हेतु भूत भूत जिस समय शास्त्र और आचार के ब्रह्म विद्या के उपदेश्य समुद्र में नदी के समान लीन होते हुए नाश को प्राप्त करते हैं जल में फेन और बुद्धुद्धों के समान उनके नाश होने के साथ ही यह विशेषात्म रूप खिल्ल्य भाव भी नष्ट हो जाता है जिस प्रकार जल और अलग तक आदि हेतुओं के हट जाने पर सूर्य चंद्र और स्फटिक आदि का प्रतिबिंब नष्ट हो जाता है केवल चंद्रादि का परमार्थिक स्वरूप ही रह जाता है उसी प्रकार फिर अनंत अपार और स्वच्छ प्रज्ञान घन ही रह जाता है न तथ्य प्रेत्य विशेष संज्ञास्थकरणसातेभ्यो विमुक्त मरे मैत्रेयी प्रवीण नस्ति विशेष संज्ञे अहमसा पुत्रो मवेद क्षेत्र धन सुखी दुखीतक्षण लक्षणा अविद्या ब्रह्मविद्या निर्वन निरन्वयतो कृतो विशेष संज्ञा ब्रह्म विद्यावात्त विशेषसाभवो स्थितस्य विद्चैतन्यवभाव विशेष विशेषसा नोप पद्य कि मुत कार्य करमुक्त सर्वत वानकिल परमार्थ दर्शनम परमादर्शनमेयी भार्जाय याज्ञवल्क फिर प्रेत देहेन्द्रिय भाव से मुक्त होने पर उसकी विशेष संज्ञा नहीं रहती इसी से हे मैत्री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 संभावना कहाँ है उसके तो शरीर में रहते हुए भी कोई संज्ञा होनी संभव नहीं है फिर सब प्रकार देह और इंद्रियों से मुक्त होने पर तो रही कैसे सकती है इस प्रकार याज्ञ ने अपनी भार्या मैत्रेयी के प्रति परमार्थ दृष्टि का निरूपण किया मैत्रेयी की शंका और याज्ञ बल्का समाधान एवं प्रतिबोधिता इस प्रकार बोध कराए जाने पर सहोवाच मैत्रेयत्र मां भगवान अमो मुहन्न प्रेत्य संज्ञा स्ति सहोवाच न वाह अरे हम मोहम रविम्यलम वर इदम उस मैत्री ने कहा शरीरपात के अनंतर कोई संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहकर श्रीमान ने मुझे मोह में डाल दिया है याज्ञवल्क ने कहा हे मैत्री मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूं अरे यह तो उस महद्भूत का विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है साह हिलो वाचोक्तवती मैत्रेय अत्रस्व एक वस्तूँ ब्रह्मणि विरुद्धधर्म आचक्षाणेन भगवता मम मोह कृतः कृता हैदा अत्र भगवान्जा वाण मुोह कृत कथम तेन विरुद्धधर्मीच्य पूर्व विज्ञान एवती प्रतियन प्रेत संस्ती कथम विज्ञान एवं कथम वेत संस्ती न्युष्ण भवति अतो मूढ़ा मैत्र उस मैत्री ने कहा यही इस एक वस्तु ब्रह्म में ही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 कोई संज्ञा नहीं रहती ऐसा कहा है सो so, किस प्रकार वह विज्ञान घन ही है और किस प्रकार देह देहपात के अनंतर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती एक ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनों प्रकार का नहीं हो सकता अतः इस विषय में मुझे मोह भ्रम हो गया है स होवाचा याज्ञवल्क नवा अरे मैत्रियम हम मोहम ब्रवीम मोहनमक्य ब्रवीमीर्थ नरुद्धर्मोच विज्ञान घन संभादस्म धर्म्यम थयेद विरुद्धर्मेक वस्तुपरिगृहीत भ्रांतिया न तो मयोक्त मैंद उक्त यस्तु अविद्या प्रत्युपस्था कार्यक्रणसबी आत्मन खिल्यस्द नाशिते तशेषसा शरीरादीनी अन्नदर्शनलक्षण सासापाध प्रविलाते नश्यति हेत्भादाद्याभारनाशादीव चंद्रादि प्रतिबिंब तस्मिन् निमित्तस्य प्रकाशादि न पुनः परूपा नाशवदारी नाशव से जान घन से नाशः तद विज्ञान घनुक्त स आत्मा जगतः परमार्थतो भूत भूतनाशा विनाशी विनाशी त्व विद्याकृतः द्याल्य वाचारंभम विकारो इति नाम शुत्यंतरा अय तो पार्थिनाशी वरे अयमा अतोल पर्याप्त वै अरेदम महदूतम यथाव्याख्या विज्ञा विज्ञा न ही विज्ञा इति विदते विनाशीवादिव्यति उस याज्ञवल्क ने कहा हे मैत्री मैं मोह का उपदेश नहीं कर रहा हूँ अर्थात मोह उत्पन्न करने वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैत्री बोली तो फिर वह विज्ञान घन है और उसकी कोई संज्ञा नहीं है ये आपने उसके दो विरुद्ध धर्म क्यों बतलाए याज्ञवल्क ने कहा मैंने ये धर्म एक ही धर्मी में नहीं बतलाए हैं भ्रांति से तूने ही एक वस्तु को विरुद्ध धर्म वाली समझ लिया है मैंने ऐसा नहीं कहा मैंने तो ऐसा कहा था कि आत्मा का जो अविद्या द्वारा प्रस्तुत किया हुआ देहेंद्रिय संबंधी खिल्ल्य भाव है उसका विद्या द्वारा नाश कर दिए जाने पर उस खिल्ल्य भाव के कारण पड़ी हुई जो शरीरादि संबंधी संबंधनी अन्यत्व दर्शन रूपा विशेष संज्ञा होती है वह कार्य करण संघात रूप उपाधि के लीन कर देने पर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 वह संपूर्ण जगत का आत्मा है और भूतों का नाश होने पर भी परमार्थतः उसका नाश नहीं होता विनाशी तो अविद्या जनित खिल्य भाव ही है जैसा कि विकार विकारवाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है किंतु यह तो परमार्थिक है और हे मैत्रेयी यह आत्मा तो अविनाशी है अतः जिस प्रकार इसकी व्याख्या की गई है उसी प्रकार यह अनंत और अपार महभूत